आध्यात्मरामण अयोध्या वदन्दरथ प्राणस्तव कौसल्या चुम चाराजोषिता चुक्रूषुश्च विलिप्श उठनपूर्वक वशिष्ठ प्रयोग त्र प्रातर मंत्री भीरावृत इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर लोक को चले गए उस समय कौशल्या सुमित्रा और अन्य रानियाँ छाती पीट पीट कर रोने और गुलाप करने लगी प्रातःकाल होने पर वहाँ मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए तैलद्रोणिया दशरथं क्षिप्वा दूता नवीत गिरी तस्वुआजन नगर प्रती तत्रस्ते भरत श्रीम शुघन सहितः प्रभु उच्यता भरत शीघ्र आगच्छेति मज्ञया और राजा दशरथ के को एक तैलपूर्ण नौका में रखवाकर दूतों से बोले तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर कर की राजधानी को जाओ वहां शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कह कही का दर्शन करे अयोध्या प्रतिराजान कैकेयी चापी पश्यतुक्ता दूता गरतमा युधार्ज तम प्रणम्योचुम सानुज वशेष्वाब्रविद्राजन भरता सालुज प्रभु शीघ्र आगच्छतु पुरी अयोध्या अविचारय इलाज्यूथ भरत भय विह्वल आयो गुरुण दुष्ट सह दूतस्तु सानुज राो व राघवशापी दुखम किंचिदुपस्थित वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजीत और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा राजन वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आवे ऐसा आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सहित दूतों के साथ चले और यह सूचकर कि अवश्य ही महाराज या श्री रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है इति चिंता परो मार्गे चिंतन्नगरम जय नगर भ्रष्टल कम जनसंबाध वर्जितम् उत्तव पर दृष्टा चिंता परो भवत् परविश् राजभवनम् राजलक्ष्मीर्विवर्जित अपश्य कैकयी त्रमेवासनेता ननाम शीरसा पाद मातुर्भक्ति समन्वित मार्ग में मन ही मन चिंता करते नगर में पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन हीन जन समूह से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है यह देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वहाँ अकेली कई कई एक आसन पर बैठी हुई है माता को देखकर कर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया आगतम भरतम दृष्टवा कैके ये प्रेम संभ्रमात उत्थाया लिंग्य रस र स्वांकुमारोप्य संस्थित मूर्धन्यघ्राय प्रक्ष कुशलम सक पिता में कुशली भ्राता माता चुभ लक्षणाम भरत जी को आये देख माता कैके ने उन्हें प्रेम व शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया फिर उनका सिर सूंघ अपने कुल की कुशल पूछी वह बोली निरे पिता भाई और शुभलक्षण माता कुशल कुशलपूर्वक है नृष्टम कुशली मैं दुष्टोशुत्रकृष्ठ स भरता मात्र चिंताकुले दूयमा मनसा मातर सृक्षत माता पिता में कुरा स्ते देखा बेटा आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंता कुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो